उपासक से तो दुपत्व उदाहरण प्रदृष्ट स्पष्टीकरण करता है और काल पर उसके साथ ताजा भाव की अनुभूति नहीं थी तावत काल पर उसका चिंतन करता है पहले वो उपासना करता है फिर उसको धारण करता है मरण काल पर्यत तदन देव भाव को ही प्राप्त हो जाता है देव भूतवान देवोजी पहले किया उसने उसका नतीजा देवभाव की प्राप्ति हुई जीवित रहते अनुभूति हुई अंतर काल अंतर में देवता ही हो जाता है इसमें उपनिषद में उदाहरण है उसको दर्शन कराते हुए इस बात को स्पष्ट करते है तदुपत्व मानम उदाहरण प्रदर्शन उपासक अंत उपास्य रूपत्व को का भिमान करके रहने लगता है इस बात को उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट किया जाता है ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युता संवर्ग विद्या संवर्ग रूपता चित्ते धारय भिक्षता ब्रह्मचारी भिक्षमाणो संवर्ग विद्या युता ब्रह्मचारी कैसा है भिक्षा लेने के लिए सामने उत्कट होकर खड़ा है लेकिन जो विद्या लेने के लिए जो खड़ा हो ब्राह्मण ब्रह्मचारी साधारण नहीं है कैसा है वो संवर्ग विद्या वायुर्वाग प्राणवा वर्ग समर्ग विद्या जो रिक्त ने दिया था जान श्रुद्धि को उस विद्या से संपन्न होकर युक्त होकर के विराजमान हो कर विराज ब्रह्मचारी साधारण नहीं है और उसके जानकार इतनी बात नहीं है समर्ग विद्या को तो आप भी जान लिए हैं हैं आप भी पढ़ लिए करके चित्त में संसार नहीं है आप लोगों में और ब्रह्मचारी में एक ज्ञान विशेषता थी वह संवर्ग रूपता चित्ते सम्वर्ग विद्या युक्त भी है और संवर्ग रूपता को वह वर्चित में धारण किया हुआ है अर्थात मई यह प्राण रूपा संवर्ग हो मई यह समी में वायु रूपा संवर्ग हो ऐसा निश्चय है उसको। स्व को समष्टि में वायु के साथ वृष्टि में प्राण के साथ के निरंतर भावे उसके अंदर मई वायु हूं मई प्राण हो भाव है वायु और प्राणात्म को भी आता समी रूप में विद्यमान हूं इसलिए मई सभी शरीरों में विद्यमान रहकर खाने वाला हूं मेरे को निषेध करने का मतलब क्या हुआ प्राण और वायु को ही निषेध करना हो भावना है उसकी कश्चित संवर्गत गुणविशिष्ट विशिष्ट प्राणोपास का ब्रह्मचारी कोई था संवर्गत गुणविशिष्ट विशिष्ट प्राण ब्रह्मचारी था भिक्षा आहरणार्थम आगत्य अभिप्रता नाम राज्य पुरतः भिक्षा आहरण करने के लिए ही पहुंचा था राजा अभिप्रतारी नाम का व्यक्ति था और उस समय वो अपने मंत्री के साथ भोजन करने के लिए बैठा हुआ था परोसने वाले भोजन परोस रहे थे उसी समय आकर ये खड़ा हो गया कौन और क्या बोलाओ जब उन्होंने मना कर दिया भिक्षा देने जो परोसने वाले कहा उसको आप पहले हमें दो हमें दो खिलाओ पहले उसके बाद में दिया जाएगा तब उसने सुनाया महात्म शत्रो देव एक भुवन से गोपा कंकाप्य ना पश्य मूर्त्या अभिप्रता बहुधा हे प्रतारिन हे का दोनों को संबोधन किया कापे गोत्र उत्पन्न मंत्री था और अभिप्रताय राजा था हे प्रतारिन हे का महात्मा चतुदेव एक कहा चार महात्मा हैं और उनका एक देवता है चतुरा महात्मन एक देव चार महात्माओं के ऊपर राज करने वाला एक देवता है सब जगह सब सोते वक्त वो जगह रहता है जब सारे सोते रहते हैं तब भी वो जगा रहता है और वही इस भुवन का रक्षा कर भूवरसोपाह मन गोपता तम मर्त्या ना एन उसे कोई देखता नहीं कोई अनुभव नहीं करता है चुपचाप रहता है काम करते रहता है सबकी रक्षा भी करता है सब पर राज भी कर रहा है एन फिर भी उसे कोई नहीं जानता बहुदा बहुधा वसंतम और बहुत प्रकार से रहता है अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से रहता है पेड़ों में अलग तरीके से है ना प्राण मछली में अलग तरीके का प्राण है कई मांसाहारी है कहीं कही होता है वो मांसाहारी है कई पावाहारी है जलाहारी है है ना केल पवन हवा हा, हवा लेता है कई पौधे है उनको पानी की जरूरत नहीं है हवा है तो ठीक है कई पौधे पानी को लेकर भी और कोई चीज जरूरत नहीं तो अनेक प्रकार के प्राण जो है अनेक प्रकार के शरीरों में अनेक प्रकार से व्याप्त कर स्वात्म सं धारण किया हुआ है प्रकटीकृतवान ये ध्रुतम तत्कृतवान जब उसने धारण किया हो तब चित संवर्ग रूपता उसको इस मंत्र के द्वारा प्रकट किया कहा तो छांद है इसे स्पष्ट है उपासक जो है न अपने उपासकता को अनुभव करके धारण भी कर लेता है आज जीवन धारण क्या हुआ है मैं प्राण हूं मैं वायु हूँ ऐसे भाव में संपन्न है आमृत धारण निमित्तम दर्शन अनिच्छा यम न्छा एवं न निवर्त्युक्ता बोध धर्म छ उपासना में समस्या होती है एक दिन दो दिन छोड़ दो तो काम चल जाता है लेकिन ज्यादा दिन छोड़ोगे तो भूल ही जाओगे ऐसे हम को अब महाराज संध्या वंदन हमको सुनाओ तो नहीं सुना पाना पच्चीस सालों के छोड़े हुए कहाँ याद रहे सारे मंत्र अधूरे अधूरे याद कोशिश करते थोड़ा बहुत याद आ जाता है लेकिन कुछ भी पूरा याद नहीं तब से छोड़ा हुआ ऐसी बहुत सारी चीज है कि जो नित्य उपासना पाठ कर रहे हैं तो याद रहेगा उस दिन के छोड़ दोगे तो भूल जाओगे ज्ञान ऐसा नहीं है ना चाहते हुए याद रहेगा इनके स्वरूप है मैं हूं ये कौन भूलना चाहेगा आप भूलना चाहो तो भूल जाओगे आप अपने आप को आप अपने आप को भूलना चाहें तो भी आप भूल नहीं सकते हैं अनिच्छा यम न निवरते बोध के विशेषता है उसके विलक्षण से क्या उपास है उपासना में आप चाहेंगे तो भी याद नहीं रहेगा उल्टा काम है। और ना चाहेंगे तो भी उसे भूल नहीं सकते चीज है और उपासना चीज है चाहते हो आप न भूलो तो भी आप भूल जाओगे इसीलिए उपासना का मामला है आ आजीवन उसको धारण करना पड़ता है धारण निमित्तम दर्शन आमरण पर्यंत धारण करने के लिए निमित्त क्या है इस बात को दिखाने के लिए और ज्ञान के अपेक्षा से विलक्षणता विकसित करना है ज्ञान में क्या था अनिच्छा यम अनिच्छा जिसे निवर्त अनिच्छा जैसे निवर्तन नहीं कर सकती ऐसे ज्ञान के बारे में कहा था उसके अपेक्षा से विलक्षणता विषणता करना है पुरुष सेतुम अन्य था शक्तोपाशर्त्यम कर संतिम ये अंतर है ज्ञान में कर्ता की इच्छा अनिच्छा के अधीन नहीं था ना वस्तुतंत्र करते थंद्रो? नहीं ये पहले कर चुके पुरुष की जो इच्छा है करने की न करने की ये विपरीत कर अन्यथा व कर उपास उपासना तो आपकी मर्जी है पुरुष की इच्छा के अनुसार करना चाहे तो कर सकता है नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है उल्टा उल्टा करना चाहे उल्टा भी अतः इसीलिए प्रत्यय करनी ही पड़ती है तभी मरण काल में आपको उपास्य स्वरूप ध्यान में आएगा और मरणोत्तर काल में उपास के साथ की प्राप्ति हो सकती है उपास पुरुष उपास करता प्रकार अंतरे कर उपासना कैसी चीज है पुरुष के द्वारा उपासक के द्वार इच्छा के मुताबिक करना करना विपरीत करना भी प्रकार से करना भी संभव है अतः पुरुष इच्छा अधीनता तो सर्वदा अगर पुरुषा पुरुष की इच्छा अधीन है, हम है? उसको जाता। वो ज्ञान का मामला है ये ऐसा करने क्या लाभ होगा स्वप्न में वही याद आएगा सुशुद्ध में वही चक्कर अंदर चलते रहेगा हो गया बुद्धि सो गई इन साक्षी उसी रूप को लेकर के बैठा रहेगा इस तरह से वासना बननी चाहिए स्वप्न में भी वही चले लगू। में ही लघु चलते रहे हम लोगों के साथ हुआ है ना इसलिए पता है इतनी उसमें ताजात्मता हो जाना पड़ता है तो अपने वो स्वप्न में भी चलेगा सुशुद्ध में चलेगा वासना ऐसे बन जाती है वेदाध्यायी है अधीते अध्य स्वप्नधिवासद जपिता तुझा ध्या वेद का अध्ययन करने पर वेदाध्याय प्रमत अधीते प्रमाद रहित होकर वेदाध्यायी अध्ययन करता है बिल्कुल आलस नहीं कुछ नहीं ये, ये, किसी प्रकार के प्रमाद नहीं करता तो इसे जपिता तुझे मंत्र जपने वाला माद आरस जब भी रहा तो क्या होता है स्वप्न अधिवासक स्वप्न में वासना वजह से जब चलता है वेद पाठ चलते रहता है तथा उसी प्रकार से उपासितापि उपासिता भी ध्याता बने उपासक भी अपनी उपास की उपासना निरंतर से चलानी चाहिए ऐसी वासना बननी चाहिए कि स्वप्न भी उपासना चलती रहे अप्रमत् तो वेदाध्यायी सदा अध्ययनशील है सदा जपशीलहा प्रमाण रहने सदा अध्ययनशील जपिता भी सदा जप करने की स्वभाव वाला है सदा जपशील अधिवासक दृढ़ वासन या दृढ़ वासना के वजह से स्वप्नादिशु अध्ययन जपम व स्वप्नादियों में विवाह अध्ययन अथवा जप को करता है अध्ययन जपम वोती एवं उपासकों पर इसी प्रकार उपासक भी वासना वासना की दृढ़ के वजह से स्वप्न तो तो आदमी कई बार आप स्विच ऑफ करना आज कल तो ऐसी तो दस तक आप रहेगा तो फिर एक से शुरू हो, हो जाएगा दस तक आएगा फिर एक से शुरू हो जाएगा हमारी सीढ़ी तो अठारह घंटे की है पंद्रह पंद्रह घंटे की है सो जाओ अगले दिन तो चलते रहेगा सपना जो भी ध्यान अनुवर्तने कारणम महा स्वप्नादियों ध्यान के निवृत्ति में क्या कारण है वो बता रहे विरोधी प्रत्यय त्यक्त नैरंतर भावय लभते वास्नावेशात स्वप्ना भावना विरोधी प्रत्ययं त्यक्त क्योंकि आपने जागृत काल में क्या किया है विरोधी प्रत्यय को त्याग करके निरंतर का चिंतन किया है? वाचस्पति मिश्र की कहानी आता है ना इसे उन्हें ब्रह्मसूत्र की अपनी का नाम पत्नी का नाम रख दिया भामती क्योंकि उनको जब पढ़ लिख के आए बनारस से वापस बिहार पहुंचे अपने घर तो उनके बाल विवाह करते थे तो आज भी चलता बिहार बहुत बचपन तो विवाह कर देते हैं फिर बाद में अठारह उम्र जब हो जाता था तो फिर गौणा बहुत तो यूनियन करने के लिए उन दोनों को एक कमरा में छोड़ना वगैरह जो होता है ओके okay. इससे बालवाह हो गया था चले गए पढ़ने के लिए बनारस लौटे तो अपने घर पे माँ के पास रहते थे फिर उनको कुछ पता ही नहीं होश पढ़ने लिख के आया दिमाग में पूरा ब्रह्मसूत्र चल रहा है सारा प्रेशर चल रहा है चिंतन चल रहा है सारा शास्त्रों का मंथन कर रहे हैं टीका लिखने में लगे हुए हैं उन्हें कुछ पता नहीं किया हो रहा है उनका माँ ने हाथ पकड़ के ले गए गौड़ा कराया फिर वो आ गए सो गए वहाँ कमरे में भी रह गए होश नहीं पत्नी भी है आई है घर में गौना हुआ है कुछ होश नहीं और रोज जो है वो तो दीपक भी जला के रखते थे उस जमा दीपक भी ट्यूबलाइट वाइट तो था नहीं बटन ऑन ऑफ करने का मतलब नहीं था तो जला के रखते थे वो अपना लखने में लगे रहते थे अंधकार हो गए तो बैठ जाते थे वह कोई जलाए तो फिर शुरू करते थे ऐसे मस्त रहते और टाइम टू टाइम उठना खाना पीना नहाना कर रहे हैं फिर अपना उसमें दिमाग में वही कर रहे हैं सारा काम टाइम तो होता नहीं था अभी तो बिहार में कहा आज भी नहीं होता है बहुत जगह और जाना पड़ता जंगल तो सब काल में उनका वेदान चलता नहीं चलता था ठीक है उनको लिखने के चलता हर दर्शन जी उन्होंने टीका लिखी वाज्ञी लिख दिया पत्नी का नाम लिखा तो ऐसा होते होते लगभग ग्रंथ समाप्त होने जा रहा था लास्ट ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र श्री राम से टीका लिख रहे थे अब उनकी चिंता ना धीरे धीरे कम हो गई तो बोझा खत्म हो गया जो लिखना था फैल हो रहा है समाप्ति पर थी तो थोड़ा थोड़ा बाश है माँ से बात भी कर लेते कभी कभी लेकिन कभी उन्हें ध्यान नहीं है पत्नी भी कोई है ऐसे उन्नीस साल बीता १९ इयर्स उन्नीस साल बीता उन्हें पता नहीं घर में पत्नी आई है कुछ नहीं उसके बाद एक बार वो बुझ गया तो आई और पत्नी आई और वो जलाई तब तो उन्होंने देखा ही कौन है लगता है तो जल बुढ़ी तो है नहीं मां नहीं है ये तो, तो कोई और औरत है कब से घर में आए हैं आप कुछ आस आप कब से घर में आए तो रोने लगी और चली गई क्या बात है पति पूछे तो कब घर में आ गई तो क्या होगा उन्नीस साल सेवा करी और फिर ये तू तो कौन है तू तो कब आई? हालत खराब हो गया वो तो दौड़े गई माँ जी से रोने बोले ऐसे ऐसे बात कर रहे क्या हो गया उनको आज तो माँ जी आके बात करे तो बताते मुझे क्या पता कब शादी हुआ था कब आपने गौड़ा कराया मुझे कुछ पता अरे रोज वही सेवा कर सारा काम करती थी मुझे काम का पता ही मेरे दिमाग इतना ही है माँ सब संभाली तो तो बीत गई अब क्या साल में जिंदगी अब तो पति पतिवार तो होगा नहीं फिर कहा कि तुम्हारा नाम क्या बता तेरे नाम है टीका कर दो तेरे नाम अजर अमर हो जाएगा कहानी अजर अमर हो जाएगी जिसने नाम बताया तो उसी नाम से टीका भाषा प्रकाशी का नाम रखे थे शुरू में उसका बाद उसका नाम बदल दिया नाम दिया। इसी कहने का तुम तो आपके अभ्यास आप पर निर्भर है सब भूल जाएंगे सारे व्यवहार बाहि होते हुए भी, भी उन्हें होश नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं क्या सामान्यवार जो होने है, खाना पीना ये सब सामान्य न्यूनतम प्रारंभ कर न्यूनतम जो कार्य होना है शरीर का वो तो होते रहे आजकल के के सरकार होते न्यूनतम तो साझा कार्यक्रम, मिनिमम मिनिमम कॉमन कॉमन प्रोग्राम, प्रोग्राम बॉडी का चलते रहता है, उसको तो तो आप जान जान करके करो करो, ना तो होएगा। हो कर प्रेशर बना हो आपको जाना है जाना है आप जान के जाओ ना जान के जाओ वो तो होना है इसलिए कहते हैं कि वो जो है अभ्यास की विरोधी प्रत्यंतिक कि जितने व्यावहारिक विरोधी प्रत्येक उनको त्याग करके निरंतरी भावन, से भावना सपना भी भावना स्वपनाद में भी वही भावना वो प्राप्त कर जाता है वासना वासनावेशात्म संस्कार पाठवाद भावना मन ध्यान लबत है। संस्कार के पटुता के कारण से जो जिस जो संस्कार पटु हो गया आपके अंदर वो संस्कार स्वप्न में भी आ जाएंगे संसार के संस्कार पटु है स्वप्न में सांसारिक पदार्थों का ही होता है इसे सांसारिक पदार्थों को त्यागेंगे आप तो जो जब कर रहे हो ध्यान कर रहे हो सुन रहे हो पाठ किसका आएगा स्वप्न अब इसका स्वप्न आता नहीं क्योंकि सांसारिक व्यवहार में ज्यादा अभी है है। इसके संस्कार पटु हो रखे हैं ये ध्यान में आते रहते हैं बार बार नार्भ कर्मवशात विषयान अनुभवता है कथम निरंतर भावना से थी प्रारंभ कर्म के वशात विषयान अनुभवता है सबका विषयान अनुभवता प्रारंभ कर्म के वजह से विषयों को अनुभव करता हो रह रहा है आदमी तो निरंतर कैसे बनेगा अरे जब शौच के लिए गया तो निरंतर तो टूट गया भोजन करेगा तो निरंतरता टूट गया लघु के लिए जाएगा बाहर आएगा गया टूट गया बीच में तो बारंबार ऐसे टूटते रहता है ना कितने बार प्यास लगता है पानी पीना पड़ता लघु संंगा करना पड़ता है शोच करना पड़ता है खाना पड़ता है तो दिन भर में आप लगा लो कम से कम दस बारह बार तो यही हो जाता है दो बार भोजन कम से कम दो बार चाय चार बार हो गया और कम से चार बार लघु मिनिमम आठ हो गए, कम से कम एक बार सोच नौ हो गए, ठीक गया मिनिमम गिन रहे मिनिमम तो नौ पूर्ण संख्या जागृतकालीन व्यवधानों के वर्णन कर रहे हैं और सोना तो बहुत बड़ा व्यवधान कई घंटों का ना ये <laughs> तो दो मिनट के लगे और आ गए लोक संख्या किए चले आ गए किए चले आगे चाय किए खत्म हो गया दो मिनट पाँच मिनट दो मिनट चार मिनट पाँच मिनट वाली मामला ये सब है सब सबसे बड़ा तो भोजन का मामला होता है पंद्रह मिनट लग जाता है यहाँ बाकी सब चार पाँच मिनट का ही ना है। तो है। आते तो वो ज्यादा व्यवधान नहीं होता है आठवें शक्ति <laughs> होती है आपको दो मिनट पाँच मिनट का होता है ज्यादा देर नहीं सोते हैं हमारे शक्ति जी जो है थोड़े थोड़ी देर बीच बीच में हमने रिलैक्स होते हैं फिर आ जाते रिलैक्स तो प्रारंभ कर ने भावना फिर ने सकती। आस्था अतिशय से कारण क्या है उस काल में भी लघुशंग काल में भी शौच काल में भोजन काल में हाथ मुंह लड़ाई चल रही लेकिन दिमाग उसको सोचते रहता है आस्था की अतिशय होने भोजन में आस्था हो गया तो यही दिखता है ये बढ़िया है ये रोटी है बढ़िया है सब्जी बढ़िया है चटनी ठीक नहीं है बनाज हाँ। आस्था अन्न में है तो अन्न कैसा वो दिखता है उपासनी दिखता है आस्था उपास में हो जाता है अन्न जैसा भी हो वो नहीं दिखता है इसे आस्था अतिशय सती विषय व्यसनीबद्ध वे, भावना स्थिति विषय के व्यसनियों के समान भावना विषय-विषय क्या होता है कर कुछ भी रहो, जिस विषय का व्यसन है वही विषय उसके धुन चलते रहता है दिमाग कई बार होता है, कोई कोई सिनेमा गाना हिट हो जाता है लोग कुछ भी करते रहते तो गाते भी रहते हैं, गाते भी रहेंगे और काम भी करते हैं, नहीं सबका जीवन में घटा हुआ मामला है तीसरे गाते हैं कि देखो आप जो विषय व्यसनी के समान समझो यहाँ पर जिस विषय का व्यसन है विषय का ही चिंतन मनन करता हुआ अन्य कार्यों को भी करते रहता है सिद्धि से क्या भुंजानोपी निजार आस्था तो विषय व्यसनीय था भुंजानोपी निजार स्वयं प्राग कर्म को उपभोग करते हुए भी आस्था के अतिशयता के कारण से अनिशं ध्यात शक्त निरंतर ध्यान करना संभव है इसमें कोई संशय नहीं है न दृष्टान यथा है विषय व्यसनी जैसा कि विषय व्यसनी होता है दृष्टान्त विणती उसी दृष्टांत को और विस्तार से समझाता है पर व्यसनी नारी व्यग्रापिग्रह कर्मणी तदेव आस्वाद अत्यंत पर रसायनम पर नारी देखो अपने घर का काम कर रही है भोजन बना रही है पति बच्चों को सबको औरत है परवेशन है उसका पर पुरुषों का और किसी एक नियत पुरुष का लो, तो हो अपने घर का काम तो करेगी रखेल है वो आदमी के पास भी आती जाती रहेगी जिसकी वो रखेल है घर में भी आके अपने काम तो करेगी ही तो कहते हैं कि गृह कर्मनी व्यग्रपी गृह कर्म में विशेष रूप में व्यग्र पर भी वह परसनी नारी क्या करती है उस पर पुरुष के आस्वादन दो पर तदेव आस्वादयती अंत अंत अंत मने अपने हृदय में अपने हृदय में उस पर पुरुष के चिंतन कर रही है निरंतर जिसका रखा ले और बाहर से या बच्चों के पालन पोषण के सारी व्यवहार जो करनी है वो भी करती रहती है परसंग रसायनम आस्वादी अंतर उस पर पुरुष के संग का रूपी रसायन कोई निरंतर अंतर अंदर आस्वादन करती रहती है कई बार आप लोग देखे घरों में भी काम करते रहते हैं लोग कुछ पीछे की याद आती तो मुस्कुराते रहते हैं हंसते रहते हस्तित्व काम था। किसको याद किए हैं भगवान हंसते है तो हैं तो मुस्कुरा रहे हंस रहे हैं और कभी तो रोने लग जाते हैं और काम भी कर रहे हैं पीछे की कोई याद आ गई तो कभी रो जाते, जाते। लेकिन वो जो चिंतन हो रहा है किसी का जिस किसी पूर्व घटना का कोई भी चीज का उसमें उनको रस है उसके रस के आस्वादन कर रहे हैं और या सारा कर्म भी करते अंतर है काम में वह परफेक्शन नहीं रह जाता है। काम तो हो जाता है लेकिन जैसे पूर्ण एकाग्रता से बुद्धि लगाकर करोगे वैसे नहीं होगा ना उसमें कि मन कुछ हद हाँ तक बाहर है, जैसे कभी नमक ज़्यादा पड़ जाता है कभी तेल ज्यादा पड़ जाता है कभी मिर्ची ज्यादा छोड़ देते हैं कभी कुछ हो जाता है ना कि दिमाग अन्य रहे है नहीं उनका ये काम तो चल रहा है लेकिन काम दिमाग अन्य रहने के ना आते उल्टा पलटा थोड़ा बहुत असर तो उसे करेगा जैसा बनना चाहिए वैसे नहीं बनता है परवनी नारी विग्रहिग्रहणी तदेव आस्वादयति आस्वादय फिर अंतर क्या है परसंग का आस्वान करता हुआ व्यग्रह होते हुए कर्म कर रही है और इस न रहकर कर्म करने में अंतर क्या है कोई समझा रहे परसंग आसमान ग्रह कृत्य विच्छेद परसंग का आस्वादन करते रहे हृदय में तो गृह कृत्य विच्छेद होगा हो नहीं काम तो होगा जैसा होना चाहिए हो वहां रखने बाद में ढूंढेंगे हमेशा यहां रखते तो वहां कैसे चला गया कि दिमाग कहीं और थी? काम तो हो गया काम में बर्तन भी रख दिया गया धो डाक्टर के, के लिए कहा रहता तो ध्यान इसलिए कहते हैं कि परसंग स्वाधीयर्म तत्कु भवदी ते आतेन वर्तते अपि परसंग स्वाधीयम तृहकर्म नौकुंटी नो, नो। अंग्रेजी बोल बोलिया नौकुंटी भवि <laughs> परसंग दिया परसंग का आस्वादन करती हृदय में छिंदन करती हुई वह अपने गृह कर्म जब करती है तो कर्म कुंठित तो नहीं होता मन विच्छेद नहीं हो जाएगा वो होगा जरूर लेकिन अंतर्या तक आपात नहीं वर्त आप नहीं वर्तते का मतलब क्या आपा शब्द होता है प्रथम दृष्टिया आपा शब्द जो सामान्य प्रथम फर्स्ट रिपोर्ट, कर पूछताछ करके, कर उपर कर, करके दिया प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट हो गया और गहराई में केस की गहराई में क्या करते होता है तो सिर्फ यहां पर भी ऊपर ऊपरी सारा काम तो हो जाता है ऊपरी तरीके से सब काम हो गया उसको कहा जाता है आपातेन वर्त उसी और व्याख्या करुक्त अर्थम विवरण होती उसी अर्थ विवरण करेंगे स्पष्ट कर गृह कृत्य व्यसनी यथा सम्य करो तत्व्यसनी वेसन्न। न करोत्यवर्व सर्वथा गृह कृत्य व्यसनिनी यथा सम्य करो तत्व्यसनिनी तद्वन न करोत्यवर्व था गृह कृत्य व्यसननी दो तो औरत है एक औरत की स्वभाग्य है पर में की व्यसन वाली है और एक गृह कृत्य की व्यसन वाली है एक वो औरत है जो अपने घर कार्य में पूरी आसक्त, अपने काम काज में पूरी कब क्या बनना है कैसे बोलना है कितना बनना है हिसाब किताब सफाई सफाई घर की पूरी में व्यग्र है। और एक औरत वो है जो घर काम तो कर ले रही है लेकिन हृदय पूरा अन्यत्र जमा हुआ है दोनों में फर्क कहा पड़ रहा है काम में काम तो दोनों से हो रहे हैं लेकिन एक हृदय काम में समर्पित और एक का केवल शरीर समर्पित है बाह्य हृदय समर्पित नहीं है तब कहां असर कर रहा है काम पर असर करता है काम रुकता नहीं काम तो होता है लेकिन काम का जो क्वालिटी गुणवत्ता है उस पर असर करता है कैसे वही समझा रहे यथा ग्रह कृत्य व्यसन ही सम्यक रोध ग्रह कृत्य व्यसन रहने वाले और क्या करती बो काम धंधा सम्यक प्रकाश चीज बिल्कुल ढंग से करो लेकिन परवेश ना जो नारी होगी वह के समान कभी कर ही नहीं सकती है कभी नहीं होने वाला सर्वथा भी न करोती कदाचित ठीक कर लेती है, ऐसे मत सोचो कभी नहीं कर सकती किसी भी प्रकार से नहीं कर पाएगी वो हृदय ये यहाँ तो मन लगेगा नहीं उसको मजबूरी में कर रही जबरस्ती करना पड़ रहा कर रहे हैं पता लगता है कि दिमाग कहाँ चल रहा है हमेशा चलो विद्यार्थी रटने में है भोजन बनाने में नहीं है ये मान लेते हैं और क्या रटते रटते बेचारे कहाँ तक ध्यान देंगे भोजन बनाने का रटेंगे की भोजन बनाएंगे पर <laughs> <laughs> रटने वैसन नहीं बुद्धि रटनकारी वैसली बुद्धि है ना विद्यार्थी क्या दोष है बुद्धि रट रहा है ट रहा है कोई स्वेटर रट रहा है अरे नमक ज्यादा पड़ गया उसमें क्या कर दो सर्वता। है, लेकिन न करो सर्वता। उस प्रकार सर्वता नहीं विद्यार्थियों सारी बात उपासक में घटाएंगे तो दार्ष्टान्त की योजना थी एवं ध्यान क्ष्ठों लेकिन विरोधित लौकिकाचरे अविरोधित लौकिकाचरे उपासक और ज्ञानी में भी अंतर दिखा दिया उपासक और ज्ञानी में भी अंतर कर दिया ज्ञानी सम्यक करेगा सब आचार्य ज्ञानी व्यवहार बिल्कुल परफेक्शन के साथ होता है हर चीज होगा उसका तो करोधित तो क्योंकि उसके लिए भी क्या है वे उसका सारा व्यवहार कहीं उपासक के लिए सत्य जगत उपासक के लिए अभी जगत सत्य न इसे उसके लिए बाधक है वो उपास सत्य और तो संसार भी सत्य है। दो सत्य है ना इस सत्य का अपनाएगा तो उसका विरोधी है इस सत्य को त्याग एकदम तो उस सत्य के पीछे लग पाएगा वो उसके तो सामने अनेको सकती है और तत्व ज्ञान के पास एक सत्य ही सत्य जो स्वरूप है सब कोई विरोधी नहीं किसी के साथ ये अंतर है ध्यान ही कनिष्ठो भी उपासक अपने उपासना ही कनिष्ठ होने पर भी ले लौकिकम माच रहेगा असम्यक्य लौकिकम आचरित अभी लौकिक व्यवहार करते रहेगा लेकिन वो अपने सारा लौकिक कर्म करते रहेगा नहीं है सभी नारी जैसा है तत्वित अपने सारा कर्म बिल्कुल परफेक्ट करता जगत की मिथ्या व्यवस्था मिथ्या सत्यता के साथ सम्यक कर देता मिथ्या सम्यक की होगी उसके लिए अज्ञानी दृष्टिकोण भी सम्यक हो रहा है तो तो लौकिकम समय उपासक इसीलिए क्या है? अपना उपासना में चित्त होने के बावजूद भी लौकिक जो व्यवहार है नहाना धोना घूमना फिरना नीचे छोटे मोटे ये उसके लिए व्यवधान नहीं बनता वो भी करते रहेगा भले वो जिस ढंग से तत्व ज्ञानी या पूर्ण ज्ञानी समय प्रकार से कार्य करता है वैसे उससे कार्य उतारू जो उसकी बुद्धि उपास्य को पकड़ा हुआ है समय चौबीस दिन उसकी चिंतन करते रहता है जैसे भाग्य बार होता हुआ भी वह लौकिक को, को कर नहीं सकता तो बुद्धि समर्पित है और तत्व ज्ञानी में अंतर है वो गृहकृत कर्म व्य के समान है उसके सारा जगत मिथ्याव उसका विरोधी कोई तत्व ही नहीं है दूसरा सदा स्वरूप सकल कर्मों को सम्यक करते रहता है ध्यान कब करेंगे आप तत्व तो के पूर्व तक ज्ञानानुभूति का ध्यान की जरूरत है ये बात जो कही जाती है दो को ध्यान में क्योंकि पूरा प्रकरण जीवन मुक्ति की कथा है ये पूरा प्रकरण जो चला है जीर्ण मुक्ति की सिद्धि और उसकी व्यवहार वगैरह को बताने की तृप्ति का वर्णन करना मुख्य लक्ष्य है इस पूरे प्रकरण का इसे दोनों को साथ लेके चलते हैं कब इसका कहेंगे फिर फिर में में आ ज्ञान अभ्यास कर रहा है है उसको क्या बार-बार उपासक वो एक तरह से तो नहीं ज्ञान की उपासना ही कर रहा है ज्ञानियों का ही पड़ेगा वो तो कह दिया आ मरण पर्यंत करो अनुभव नहीं बातों खाना भी आ मरण तक करना है और यदि इस बीच में में अभिमान भी आ जाए तो उसका धारण किए रहना मरने तक क्योंकि अनुभूति नहीं है उसका अनुभूति हो जाए फिर तुमने तो धारण करना ध्यान तो। यावत काल अनुभूति हुई नहीं है तावत काल पर्यंत उपासना पहले और उपासना से तादात्मिकता का अभिमान हो जाए अभिमान होना अलग चीज अनुभव अलग चीज मैं प्राण हूं अभिमान करने वाली चीज है प्राण ही हो जाना लगती है मैं ब्रह्म हूं या अभिमान करने वाली चीज है ना लगती है वो ब्रह्म हो चुका है तो चिंतन कर रहा है मैं ब्रह्म हूं चिंतन करना उपासना करना और उसके धारण का मतलब मैं ब्रह्म ऐसा उसका अभिमान हो गया है मैं ब्रह्म ही हूं सारा संसार ब्रह्म ही है ऐसा दृढ़ निश्चय हो उसको धारण किए रहना मरण पर्यत तब अगला जन्म गर्भ काल में या कभी जल्दी ही उसको अनुभूति हो जाएगी उपासना के वजह से गर्मी भी वही चलते रहेगा तद तो भी वही चलते रहेगा तो शीघ्र ही उसको उसका अनुभूति हो जाएगी जैसे उपासना तत्व ज्ञान ये दोनों में भी लक्षण ध्यान रखना है यहाँ पर लौकिक नत्वविद्यपि लौकवार आचरती अरे जैसे उपासक लघु व्यवहारों को करते रहता है उसी प्रज्ञा तो ज्ञानी भी कर लेगा क्या अनुभूति के पश्चात जरूर करेगा मना है लेकिन वो आपाते न करो ये सम्यक उपासक आपाते न करोती और तत्व तो तो ज्ञानी सम्यक करो और पहले से और अच्छा ढंग से करेगा क्योंकि अब उसको चिंता किसी करना ही नहीं चिंतन किसी की करना नहीं उसको तो पहले तो एक ही चिंतन करना था वो चिंतन उसके करने के चक्कर में अन्य सरकारों का सम्यक नहीं हो रहा था और अब किसी की चिंतन ही नहीं करना ब्रह्मानु बुद्धि होगी या किसका चिंतन करेगा अब विशुद्ध प्रावतम अधीन होकर के वो सारा शरीर अभ्यास पाठवाद सम्यक कार्य करते रहेगा वही तो नव तत्व लौभ्यवार लेन आचर दी कि सम्यक लेशन आचरण करेगा या सम्यक आचरण करेगा लेशन कभी कर आप असम्यक द्वित लेन का तात्पर्य क्या? श्लोक में जो आया था असम्यक करोति कौन उपासन तत्व करो विषय व्यवहार से तत्व ज्ञान अविरोधित सम्यक आचरण थे तो सिद्धांत जवाब देता है देखो भाई विषय व्यवहार जो है तत्व ज्ञान का अविरोधी होने के नाते तो सम्यक ही आचरण करेगा इसका पहले कई बार सुना चली शिवानी जी, शिवान जी महाराज कहते थे पहले मैं करता था और वो हो रहा है जब अपने आप होता है प्रार्थना वजह प्राण करता है जब मैं करता था तो मैं में, में कर्तृत्व जो था और उस कर्तृत्व भी मग्न भी रहते थे और कार्य भी करते थे उसमें क्या कई बार कार्य सम्य नहीं होता और अब कार्य अपने आप सम्य होने लगता है अविरुद्ध तुम वे वो दर्शित विरुद्ध क्यों नहीं है तत्व ज्ञान का यह बाह्य वैषय व्यवहार विरोधी क्यों नहीं है ये प्रश्न में जवाब देते हैं माया मच आत्मा चैतन्य रूप ध्रुक बोधे विरोधक को लौकिक देखो बोध क्या हुआ प्रपंच अयम प्रपंच मायामय ये प्रपंच कैसा है मायामय मिच्छा है और मैं जो आत्मा कैसा हूं चैतन्य रूप ध्रुक चैतन्य स्वरूप को धारण किया वो मैं हूं बोध है ऐसा बोध जग जाने के बाद को विरोध है दो सत्य का विरोध होता है एक असत्य का सत्य का कभी विरोध होता ही नहीं सत्य का असत्य का कोई विरोध नहीं है सत्य और सत्य का विरोध होता है तभी तो हम शुक्ति में रजत को देख लेते हैं फिर कहा देख लेंगे शुक्ति भी सत्य हो रजत भी सत्य हो दोनों एक दूसरे में देख नहीं सकते शुक्ति सत्य होता है रजत असत्य होता है अतव शक्ति में करते। नियम है सामान्य, दो सत्यों का विरोध होगा दो असत्यों का अस्तित्व तो ही नहीं है असत्य में असत्य का अस्तित्व होता है और सत्य का स्वतंत्र अस्तित्व सामान्य वेदांत का अतव वा लोग वालों का आपस में हम विरोध मानते हैं कर्तृत्व में व्यावारी सत्यता है और ध्यान में व्यावहारिक सत्यता है अतएव जो आप ध्याता को जब ध्यान करोगे हम कहेंगे तब कहेंगे आपके संसार जो, जो है वृत्ति सांसारिक वृत्ति विरोधी हो जाएगा संसार मिथ्या व्यवहार भी, भी, भी, भी मिथ्या है इस इसवरूप सत्य में मिथ्या की कल्पित व्यवहार होते रहे कोई विरोध नहीं होता कौविरोधे लौकिक व्यवहार वहा करता व उसी ज्ञानी के लिए यह विरोध कैसे हो सकता है नहीं विरोध नहीं हो सकता विरोधा भाव में प्रपंचित देखो उसी को और विस्तार समझाते हैं विरोध का अभाव को तो ही और विस्तार से समझाएंगे क्यों विरोध नहीं है अपेक्षते व्यवहित न प्रपंचस्य वस्तुता नाप्यात्म जा साधना कांक्षती व्यवहार वस्तु में सत्यत्व की अपेक्षा नहीं करता वस्तु में सत्यत्व की अपेक्षा नहीं करता कौन व्यवहार क्योंकि आप असत्य वस्तुओं को लेकर सारे व्यवहार करते हैं स्वप्न में जितनी व्यवहार हुई है असत्य वस्तुओं को लेकर के व्यवहार हुआ है कि जागृत में भी देखो सब असत्य वस्तुओं को लेकर व्यवहार हम कर हैं ठीक है क्योंकि जितने भी कार्य है कारण में कल्पित हम लोग कह रहे हैं हमने कपड़ा पहना है झूठ बोल रहे हैं आप। कपड़ा क्या पहने धागे है? हैं कपड़े बोल रहे हैं मृत्यु का सत्यम न पठा लेकिन पठना तो चीज वास्तव में है ही तंत्रों का आतंक विशेष रूप स्थापित किया गया उसको आपने कवैवी रूप में ग्रहण करके सारा व्यवहार कर रहे हैं असत्य व्यवहार है या नहीं सत्य तो है नहीं जिसमें उसको लेकर सारे सब व्यवहार हम करते रहे जितनी बार हो रहे सब ऐसा ही है आटा के रोटी तो होता नहीं कुछ हमें आटा दो ऐसा नहीं करते रोटी क्यों कितना रोटी खाएंगे चार आटा खाएंगे ऐसा नहीं कहेगा चार रोटी खाऊंगा व्यवहार जितनी भी हो रही है वो असत्य वस्तु को लेकर व्यवहार कर रहे हैं सत्य को तो ध्यान ही नहीं दे रहे नहीं। कहते हैं व्यवहार व्यवहित में नहीं व्यवहार प्रपंच से वस्तुता नहीं सत्यतम न अपेक्षित व्यवहार जो है वस्तु की सत्यता की अपेक्षा नहीं करता और यह व्यवहार आत्मा का जड़ होने की भी जरूरत है आत्मा व्यवहार करने के लिए आत्मा अन्य जड़ों के समान जड़ भी हो जाए तभी व्यवहार होगा क्या आत्मजाड्य अपेक्षित है सांसारिक पदार्थों में सतत्व की अपेक्षा नहीं है और आत्मा में जड़त्व की अपेक्षा नहीं है व्यवहार करने के लिए किंतु तो क्या चाहिए व्यवहार के लिए ये, स्रली जान कि ये है ऐसा व्यवहित प्रयोग किया जो व्यवहार है वह साधना नहीं है वकाम साधन समुदाय चाहिए सारे साधन है तो व्यवहार हो जाए चाहे वह साधनों साधन में सत्यता हो चाहे असत्यता हो सकल व्यवहार हो जाएंगे किंतु ऐसा विवृति ही साधना ने व्यक्षती वे साधनों को ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते उसको सत्यत्व और मित्र से कोई लेन देन नहीं है अतव विपरीत धर्मों की पेशा नहीं मैने जगत में सत्यत्व की अपेक्षा नहीं है आत्मा में जड़त की अपेक्षा नहीं है दोनों की पेशा आप आत्मा चैतन्य बना रहे और व्यवहार वस्तु मिथ्या बना रहे लेकिन सारे मिथ्या साधन को जुड़ जाए तो व्यवहार अपर्याप्त हो जाए। साधना कांक्ष प्रश्नता है व्यवहार के साधन कौन है कावहार साधना के साधन कौन कौन है मनोवाक्या साधना अनता तीन नोपना व्यवहारो अवश्य लोकह मन वाणी शरीर और इनके बाहि घटपटादी पदार्थ बस ये ही है व्यवहार के साथ मन रहना चाहिए ठीक वाणी शरीर मन से सारे अंतर्गण लेना वाणी से बाहि इंद्रिया जितने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्र सारे ले लेना और तक बाहिता घटपटादी पदार्थ साधना ये साधन हो गया अब तत्वता देता ज्ञान से ये सब तत्वित के सामने रहते हैं इनका नाश नहीं होता किसी चीज को मिथ्या जानने मात्र से वस्तु का नाश नहीं हो जाता वस्तु के सत्य दृष्टान देते रज्जु सर्प सर्प भी निवृत्त हो जाता है वहां से कोई जरूरी नहीं है कई बार उसी रसात दिखाए भी गए लेकिन आपको मालूम है जो है वो सर्प में देख भी रहे हैं फिर भी आपको भाई नहीं होगा अंतर है ना एक पहली बार ऐसे तो तो होते तो ब्रह्म जो होता है वो निवृत्त भी हो जाते हैं इसे कई बार आप देखते हैं स्वप्न भी जो देखा हुआ स्वप्न दोबारा तीबारा भी आ जाता है कैसे तो मिथ्या था दोबारा नहीं आना चाहिए ना जगने में उसको मिथ्या सिद्ध हो गया कर लिया जो कल देखा तो मिथ्या फिर फिर चार दोबारा दोबारा कैसे आ गया तो आपकी वासना कई बार मितया वाणी को इंद्रियों को, को, को ज्ञान से नष्ट नहीं करता उनकी मिथ्या के बावजूद नाश नहीं होता उनकी सत्यता का नाश होता ज्ञान केवल प्रपंच का नाश करता है प्रपंच की सत्ता का नाश करता है प्रपंच कोई मूलतः नष्ट नहीं करता तत्वित नौ तान उपमृद्धि उन साधनों को तत्वित उपम्र बिना ना ना न ना नाशती इसलिए अस्य व्यवहारो इसे नत्वज्ञानी के द्वारा व्यवहार क्यों नहीं होगा असम तत्व ज्ञानी न्यवहारो क्यों नहीं होगा अर्थ अवश्य ही होगा तत्पदार्थ गृह क्षेत्र शरीर आगे तत्थ बाहार्थ क्या होगा मकान है खेती है सारे सामान तान मनादी तत्व न निवारे दी तान उन मन आदि उनको तत्व निवारण ज्ञान से निवारण नहीं करता ज्ञान से उनको नष्ट नहीं करता केवल में रहने वाला सत्यत्व का मात्र का नाश हुआ अतः अतो अवहार इस ज्ञानी के द्वारा व्यवहार क्यों होंगे, होंगे अवश्य ही होते रहेंगे पूर्व पक्षी कहता है नषय अनुपमर्दने तत्विदा चित्तोपमर्दन कार्य तत्वेदन मनोनाश तो है नेदांत करता है वासनाक्षय मनोनाश मुक्ति तो मनोनाश हो ही गया ना पूर्व पक्षी का कहना इसलिए भले विषयों को उपमर्दन नहीं करेगा शरीर इंद्रियों का वर्णाश ना करे वो यही मन का तो जरूर नाश करता है तो तो चित्त कार्यम क्योंकि मन मनुष्य न कारण बंद मोक्ष बंधा विषया मोक्षे निर्विषय मन मैत्रणी उपनिषद तो चित्त का निर्विशित्व कथन किया वास्तव में चित्त को निर्विषय करता है ज्ञानी यही उस मन का ध्वंस का मन का नाश का मतलब मन को निर्विषय करना मन को निर्विषय करने का भी तात्पर्य क्या है मन को सत्य विषय रहित कर देना मिथ्या विषय बना रहे उसके सत्या पढ़ना है जैसे बच्चा आग का गोला से खेल रहा है व्यवहार का गोला कैसे खेलेगा बच्चा हाथ नहीं लगा उसका अरे वो प्लास्टिक का का का गोला था क्या है? प्लास्टिक का आग का बॉल बना हुआ था का गोला लग रहा उसके साथ खेल रहा अब बच्चे को आग के गोले से हम अलग नहीं कर रहे हैं लेकिन सत्य आग के गोले से अलग है वो आग का गोला उसके हाथ में है कहीं सत्य आग गोला नहीं सब मन में विषय है मन विषय को लेकर चल रहा है मन में जो विषय है उसमें सत्यत्व नहीं इसी के नाम मेरे विषय तो तो में नाम कुछ नहीं है प्रार के अनुसार करते रहेगा उसमें ग्रहण किया और मन यदि उस विषय में सत्यत्व विशिष्ट ग्रहण कर लेता है मन ने घट को पकड़ लिया कोई आपत्ति नहीं मन यदि सत्य घट को पकड़ता है तो उसी बात है नष्ट होगा तो दुखी होंगे आप ओ स्वप्र गया जितने रुपए बेकार हो गए मेरा तब ना आदमी में गट होता तो जितना भी घटना रहे।, रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा मिथ्या जागृत गा वो चाहे नष्ट हो चाहे बने रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कोई अंतर मत तो नहीं है ना आपका सत्यत्व का मतलब क्या अहंता ममता से जोड़ना जगत सत्य किसके लिए है जिसके लिए हो जगत है तो उसके लिए वो सत्य है मेरे लिए जगत है तो मेरे लिए हो सत्य होएगा ना? इसे अहंता ममता के बिना वस्तु में सत्यत्व और असत्य का व्यवहार ही नहीं होगा हाँ नैसर्ग को व्यवहार आरम्भ भी पहला पंक्ति में सब बता दिया है और अंतरिक्ष पश्चवाद विश्व विशेषा सूत्र बद बोल दिया अरे सारा व्यवहार पशु के समान सब कुछ होता है प्रत्यक्ष के द्वारा जो कुछ भी होता है पशु आदि के समान ही होता है इसलिए कहते हैं कि न्यात तब सिद्धांत कहते हैं तथा करने, करने लग जाएगा वो तत्व को मर्डर करने लग जाए वो तत्व चित्त को नाश कौन करने जाए, क्यों करने जाए अरे चित्र में क्या है तो कहानी गतम हो गया ना हम तो नाश करने व्यवहार वो कर ही नहीं सकता है ना असंभव है नहीं तत्व ज्ञान में तो, तो व्यवहार भी नहीं रहने क्या हो गया ना हाँ ये मुख्य कारण इसलिए वो नष्ट करते ही नहीं है नाश्ट ज्ञान से होता है जीवन सृष्टि का नाश होता है ईश्वर सृष्टि का नाश होता नहीं इसे जवाब दे रहे ना तथा करने यदि तत्विज्ञानी करणों को इसको मनावी को नाश करने के लिए प्रयास कर रहा है तो तत्व ही नहीं है बोल दिया तत्व देव ने बोव दी वो ज्ञान नहीं हो मूर्ख है वो मन को नाश करने का प्रयास कर रहा है अरे जो झूठा सांप है उसको लाठी से मार के क्यों क्यों लाठी से मार रहे हो फिर वहां मालूम हो गया आपको यह सांप झूठा है रस्सी है और फिर लाठी से मार रहे हो नहीं मैं शाम को मर्डर करूंगा मारूंगा इसलिए मेरे को मार डालेगा नहीं तो ऐसे जो कह मूर्खी तो होगा वो एक तरफ कार समझ गया है रसी है और फिर कहने शाम मेरे को मार सकते मारूंगा इसको विरुद्ध बातें है तत्व कहा गया वो यही जगत मिथ्या हो गया तो मन भी मिथ्या होगी तो हो फिर उसको मारने की क्या जरूरत है इस दृष्टिकोण से व्यवहार दृष्टिकोण से नहीं कह रहे हैं यहाँ दृष्टिकोण है जब सारा जगत मिथ्या हो गया उसके लिए चित्त तो हो गया तो मानने क्या। सत्य राज्य को जानने के बाद मिथ्या सर्व का, का कोई प्रयास नहीं किया जाता है इसी तो जब अनुभव कर लिया असत्य मनादि को मिटाने में क्यों प्रयास करेगा नहीं करेगा इस दृष्टिकोण से करें उप्रित्ता चित्त ध्यान न बुद्धि मर्द इन दृष्टो वेदिता यदि कोई व्यक्ति चित्त को दबाना चाहिए नाश करना चाह रहा है तो समझो ध्याता है ध्यान करना है। ध्यान करना ध्यान क्या करे चित्त को इधर उधर विषय में भागने से मारता है इधर इस चित्त को मारना है संतव ही जो मन को मारा जब हम कविता सुनाते कई बार एक दो तीन चार मत करो समय बेकार एक दो तीन चार मत करो समय बेकार पाँच छ सात आठ नित्य करो गीता पाठ पाँच छ सात आठ नित्य करो गीता पाठ नौ दस ग्यारह बारह संत वही जो मन को मारा ध्यान कर संत की बात कर रहे हैं योगी की बात कर रहे 9, 10, 11, 12 संत वही जो मन को मारा 13, 14, 15, 16 मुख से बोलो बम बम भोला आ, है। जब भागवत में इसलिए ना वो स्कूल के सारे बच्चे के था। उस अंतिम दिन सारे बच्चे थे उनको हमने याद कराया है बच्चों के लिए बड़ा अच्छा लगता है ये और ज्ञान का ज्ञान भी है सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस घट घट में देखो जगदीप हर शरीर में आत्मा परमात्मा को देखो एक से बीस की गिनती वह सारा ज्ञान तो हो गया तीसरे को मारता है तो कौन मारता है वो वासो। नतु तक तक तो नहीं हो सकता। क्यों लोक व्यवहार में भी तो देखो ना किस चीज को जानने वाला क्या उस चीज को मारके जाने का न बुद्धि मर्द गण तत्व से वेदिता घट तत्व को जानने वाला क्या अपने बुद्धि को मार के घट को जानेगा इसे आत्मा को जानने की चेष्टा करने कैसे मन को मार मारको जाने को जानेंगे जानना है और जिससे जानना उसको खत्म कर दो तो जाएंगे जानेंगे कैसे उसको जिस तरह घट को जानने को चाहने वाला व्यक्ति अपना बुद्धि मन को नाश की बिना बल्कि उन्हीं की सहायता से उस घट को जान लेता उसी है उसी प्रकार तत्व भी अनुभव करना चाह रहा है वो मन बुद्धियों को मारता नहीं बल्कि करता कर है कि अपने स्वरूप को अनुभव कर लेता है इसलिए इनको मारता नहीं मारता वो है जो एकाग्र करना चाह है उसको कह रहे मारना मारने तो यहां पर बिल्कुल नाश करना नहीं है विषयों से हटा करके एकाग्र करना भी मन को एक से मारना ही इच्छाएं अलग अलग जगह रही है इच्छाओं के अनुसार आप नहीं नाचोगे इसका मतलब तो क्या है? इच्छाओं को मारना ही मन को मारना होगा मन अपने आप जाए। वहां जाना चाहता है कहो मन बने जाऊंगा नहीं, नहीं बैठा रहूंगा वो तो देखना चाहता है नहीं बंद करो। नहीं देखूंगा तो जो कहता हूं मैं नहीं करूंगा मैं जो कहूंगा तुमको करना और में सब कुछ करने को बोलना नहीं करने को बोलोगे तू तो उल्टा करेगा वो कहेगा ठीक है आपने कहा मैंने किया अब मेरा कहो तुमको करना पड़ेगा टेक पॉलिसी करेगा वो वो माइंड बहुत चालाक है सिर्फ पहले कोई आदेश नहीं देना है मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कुछ नहीं करना है ना तुमसे कराना है। और तुम जो कहते हो मुझे करना है ये हट करना है। मुझे कुछ करना नहीं है और तुमसे कराना भी नहीं है और तुम जो कहते हो वो मुझे करना नहीं है।, है और माइंड अपने ठंडा हो जाएगा उसके बाद अब मैं झुकूंगा तुम काटना अब सरेंडर हो गया ना जब वो सरेंडर हो जाता है फिर जैसे तुम कहोगे वो चाहिए